श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव से मथुरानास पर कृपा तदर्थ मथुर बाबू की श्री रामकृष्ण देव से प्रार्थना अतः मथुर बाबू के हृदय में इस भाव के उदय होते ही तदर्थ वे श्री राम कृष्ण देव के समीप उपस्थित होकर आग्रह करने लगे वे बोले बाबा जिससे मुझे भाव समाधि होने लगे वह व्यवस्था आपको अवश्य करनी होगी इसके उत्तर में श्री राम देव सर्वदा जैसा कहा करते थे उनको भी वैसा ही उत्तर दिया इस बात का सहज ही मैं हम अनुमान कर सकते हैं उन्होंने कहा अरे समय आने पर होगा समय आने पर होगा किसी बीज के बोते ही क्या वह वृक्ष बन जाता है तथा तत्काल ही खाने के लिए उसमें फल लग जाते हैं तो इतना उतावला क्यों हो रहा है तेरी स्थिति तो ठीक है इधर उधर दोनों ही ओर के कार्य चल रहे हैं भाव समाधि होने पर इधर से संसार से चित्त हट जाएगा तब घर गृहस्थी जमीन जायदाद की रक्षा कौन करेगा उस समय बाहर के लोग लूट डालेंगे फिर तू क्या करेगा किंतु उस दिन उन बातों को कौन सुनता मथुर बाबू किसी भी तरह मानने वाले नहीं थे बाबा को भाव समाधि लगा देनी ही होगी जब इस प्रकार समझाने से कोई परिणाम नहीं निकला तब श्री राम देव ने दूसरी युक्ति निकाली उन्होंने कहा अरे भक्त क्या उन्हें देखना चाहते हैं साक्षात सेवा ही उनका ध्येय है देखने सुनने या ईश्वर के ऐश्वर्य ज्ञान से भय होने लगता है प्रेम दब जाया करता है श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपिकाएं उनके वियोग में व्याकुल हो उठी उनकी उस स्थिति को अनुभव कर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उन्हें समझाने के लिए भेजा उद्धव तो ज्ञानी ठहरे वृंदावन का भाव खिलाना पिलाना इत्यादि उद्धव समझ न सकते थे गोपियों के विशुद्ध प्रेम को वेमाइक तथा तुच्छ समझा करते थे देखभाल कर उन्हें भी शिक्षा प्राप्त होगी यह भी उनको भेजने का एक उद्देश्य था वृंदावन पहुंचकर उद्धव गोपिकाओं को समझाने लगे कृष्ण कृष्ण कहकर तुम इस तरह व्याकुल क्यों हो रही हो यह तो तुम जानते ही हो कि वे भगवान हैं सर्वत्र विद्यमान है वे मथुरा में हैं और यहाँ नहीं यह तो हो नहीं सकता इस प्रकार हताश हो हाय हाय न कर एक बार अपने नेत्रों को बंद कर तो देखो तुम्हारे हृदय के अंदर भी वही घनश्याम, मुरलीधर वनमाली सर्वदा विराजमान है यह तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई देगा यह सुनकर गोपिकाएँ बोली उद्धव तुम तो उनके सखा हो ज्ञानी हो तुम यह क्या कह रहे हो क्या हम ज्ञाननिष्ठ या ज्ञानी हैं अथवा ऋषि मुनियों की तरह जब तब आदि का अनुष्ठान कर हमने उनको प्राप्त किया है हमने प्रत्यक्ष रूप से जिनका साथ श्रृंगार किया है जिन्हें भोजन कराया है वेशभूषा पहनाई है ध्यान के द्वारा उन कार्यों को पुनः हम क्यों करने लगी हमारे लिए यह करना क्या अब कभी संभव हो सकता है जिस मन से ध्यान जब आदि किए जाते हैं क्या वह मन अब हमारे पास है जो हम उसके द्वारा इन कार्यों का अनुष्ठान करती रहें वह मन तो उनके पाद पद्मों में कभी का समर्पित हो चुका है हमारा अब है ही क्या जिसमें अहम बुद्धि रखकर हम जब आदि कर सकें उद्धव तो इन बातों को सुनकर एकदम अवाक रह गए उस समय उन्हें यह विदित हुआ कि गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कितना गहरा तथा अनुपम है और उसे भली भांति अनुभव कर उन्हें गुरु मानते हुए प्रणाम करने के पश्चात वे लौट आए इससे यह स्पष्ट है कि यथार्थ भक्त क्या कभी उन्हें देखना चाहते हैं उनकी सेवा कर ही वे पूर्ण परितृप्त रहते हैं उससे बढ़कर वे और कुछ देखना सुनना नहीं चाहते क्योंकि उससे उनके भाव की हानि होती है इस पर भी जब मथुर बाबू से पिंड नहीं छूटा तब श्री रामकृष्ण देव ने कहा मैं तो भाई और अधिक नहीं जानता माँ से कहूँगा उनकी जैसी इच्छा हो इस घटना के दो चार दिन बाद ही एक दिन मथुर बाबू को भाव समाधि हुई श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे मुझे बुला भेजा मैं जाकर देखता हूं तो ऐसा दिखा मानो वह पहले जैसा मथुर नहीं है उसकी आंखें लाल है अस्त्रधारा बह रही है ईश्वर की बात करते करते और रोते रोते वह भीख भींग गया है उसका वृक्षस्थल थर थर काँप रहा है मुझे देखते ही मेरे दोनों पैरों को पकड़ कहा बाबा मैं हार मानता हूँ तीन दिन से मेरी यह हालत है प्रयत्न करने पर भी सांसारिक कार्यों में मैं किसी भी तरह अपना मन नहीं लगा पा रहा हूँ सब गोलमाल हो गया है तुम्हारा भाव तुम्ही को फले तुझसे तो यह सहन नहीं होता मैंने कहा क्यों भाई अब कैसे तूने ही तो कहा था कि मुझे भाव चाहिए तब वह बोला मैं चाहता अवश्य था तथा इसमें आनंद भी है किंतु क्या किया जाए इधर का सब कुछ तो बर्बाद हुआ जा रहा है बाबा तुम्हारा भाव तुम्हें ही शोभा देता है हम इसे लेकर क्या करें वापस ले लो अब मैं हंसने लगा और कहने लगा मैंने तो पहले ही तुझसे कहा था वह बोला हाँ बाबा ठीक है पर उस समय मुझे यह क्या पता था कि भूत की तरह वह मेरे कंधों पर सवार हो जाएगा और जैसा नचाएगा वैसा चौबी घंटे नाचना पड़ेगा अपनी इच्छा अनुसार मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा तब मैं उसकी छाती पर हाथ फेरने लगा